को oh. विश्व छोता चंभ स मेन्द्रो मेधया शिणो अमृतों शबीर मे विचर्शन जीवा ब्रह्मा ब्रह्म कोशोषियाुत मे शक्तिं ब्रह्मे वापमस्ायण पदम भविष्ट शक्ति चुराश महा्रमता शिष्यं श्री कंतो शीर्षंकमता पद्मिष्योकर्मस्म गुरतमा नोस्पेपुराल शरम लोकशंक शंकर शंकरचार्यव सूत्र वंदे भगवत ईश्वरा मूर्तिभागे जाय दक्षिणा नम ओम शांति शांति शांति साम वेद तलोकार साक्षी आपके उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय खंड का प्रथम मंत्र पर बात के ऊपर वाक्यवाश्य विचार चल रहा है मीमांस का मत दिखा करके उसका निराकरण करने के लिए मीमांसक में जरत मीमांसा अर्थात प्राचीन मीमांस लोग कहते हैं कर्म ही फल रूपेण परिणत तो हो जाएगा कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं है वहाँ शास्त्र के भी उनको आवश्यकता नहीं ये कर्म का स्वभाव है कि फल रूपे में परिणत तो हो जाना नबी मीमांस को लोग कहते हैं शास्त्र प्रमाण है शास्त्र कहता है इसलिए कर्म फल देने में समर्थ है तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ये दोनों मत में भेद हुआ इसके ऊपर सिद्धांत कहा जो क्षणिक कर्म है जैसे याग हो गया कर्म देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग क्षणिके क्षणिक अर्थात याग संपन्न हो गया तो नाश हो जाएगा फिर कालांतर में वो फल देने के लिए उसमें सामर्थ्य नहीं है अगर कर्म से भिन्न ईश्वर कोई चेतना पदार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्म फल नहीं दे पाएगा क्योंकि तो कर्म क्षण कहे इसलिए ये कर्म निष्फल होगा फल नहीं दे पाएगा अगर हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा कहने पर मीमांसा कहता है भाष्य में तृतीय पंक्ति में था नच च प्रमाणाधिगतवाद अन्यम युक्तम ये वाक्य चलेगा ना तो मीमांस को कहते हैं प्रमाण अधिगत प्रमाणे न प्रमाण वेद प्रमाण तेन अधिगत ज्ञातत्व तो प्रमाण वेद कहता है इसलिए ये कर्म अनर्थक नहीं हो जाएगा सिद्धांत कह दिया था कि निष्फलत्व तृतीय पंक्ति में ठिकाने असंभवात तो निष्फल निष्फल यागश्य क्षणिकश्यक तो कर्म निष्फल हो जाएगा क्योंकि कर्म तो फल देने पर्यंत तो नहीं रहता है तो अभी मीमांसा को कह दिया नहीं शास्त्र प्रमाण है तो प्रमाण जो कहता है उसका हम अन्यथा नहीं कर पाएंगे प्रमाण अधिगत तो छ्यम अनर्थक्यम तो कर्मण कर्म अनर्थक नहीं हो जाएगा तो आगे में इस प्रकार के कहता है जो मीमांस के स्वयं के करके को समझा रहा है टीका में चतुर्थ तो पंक्ति में औषध पना कर्मण स्थायी संस्कारण काला फलहेतु प्रसिद्धे यागसाधन तो निर्वाहाय स्थायी अवांतर पूर्व परिकल पल। पल। पल। तो हो जाएगा क पूरा है पर इसमें तो क भी आधार हो गया परिकलते न तो अनथक्यम निर्दोषवाक्याधिगतवाद इत मीमांस को लोग कहते हैं किसी को अगर रोग हुआ रोग निवारण के लिए औषध सेवन करता है क्या जिस क्षण औषध सेवन करेंगे उसी क्षण रोग निवारण हो जाएगा नहीं होता है औषध पाना दे कर्मणी अंत समान अधिकरण औषध सेवन करना ये जो कर्म है स्थाई संस्कार द्वारा न ये औषध जाकर के शरीर में कुछ संस्कार बनाता है और वो संस्कार शरीर में रह करके कालांतरीय आरोग्यदि फल हेतुत्व प्रसिद्ध है पहले ये औषध जाकर के शरीर में कुछ संस्कार करेगा संस्कार अर्थात तो जहाँ कोई अलग पदार्थ है हम उसको परिवर्तन कर देते हैं कहते हैं संस्कार हुआ जैसे कोई पदार्थ में मिट्टी धूल इत्यादि लग गया हम उसको धो देते हैं जब कहते हैं कि संस्कार हो गया इसी प्रकार की शरीर में कुछ रोग ग्रस्त बाहर कोई पदार्थ आकर के आक्रमण कर लिए अभी रोग जाकर के उसको संस्कार करेगा वो औषध जा करके उसका संस्कार करेगा तो संस्कार तो कालांतर में होता है जब औषध पान करता है तब तो क्षण नहीं हो जाता है कालांतरीय आरोग्य आदि फल बाद में उसको रोग मुक्त होता है औषध तो पान जिस क्षण में हुआ रोग मुक्त कालांतर में बाद में हुआ तो देखिए यहाँ भी औषध पान ये जो जड़ पदार्थ है वो, वो भी कालांतर में फल देता है प्रसिद्ध है इसको दृष्टांत तो दिया मीमांसा का दृष्टान्तिक है याग से श्रुत साधनत्व निर्वाहाय याग जो विशेष याग जो कि स्वर्ग का साधन है अभी याग में साधनत्व रहेगा और ये साधनत्व तो वेद में श्रुत है तो याग में जो श्रुत साधनत्व कर्मधारा है श्रुतम ये साधनत्व तस्य निर्वाहाय स्थायी अवांतर परिकल्प्यते अगर याग अगर याग से अपूर्व नहीं बनेगा तो याग स्वर्ग का साधन नहीं बनेगा तो इसलिए याग में जो स्वर्ग तो सुना गया है वो स्वर्ग तो सिद्ध होने के लिए याग से एक अपूर्व बनना पड़ेगा इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण अपूर्वम बिना स्वर्ग साधन न सिद्ध्य स्वर्ग साधन अन्य अनुपत्या इसलिए यागात अपूर्वम परिकल्प्यते इस प्रकार की अर्थापति प्रमाण से सिद्ध करेंगे अगर याग अपूर्व नहीं बनाएगा तो याग फिर स्वर्ग का साधन नहीं बन पाएगा और सूति कहती है कि याग स्वर्ग का साधन है तेन तू न अनर्थक्यम तेन न तू अनथक्यम अन्य कर लेंगे तेन तेन अर्थात अवान्तर अपूर्व के द्वारा याग स्वर्ग का साधन होने से तेन तू न अनर्थक्यम कर्मण इसलिए कर्म अनर्थक हो जाएगा जैसे सिद्धांति कहा था कालांतर में कर्म फल नहीं दे पाएगा कर्म निष्फल हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है याग तो क्षणिक है नाश होकर एक अपूर्व बनाएगा अपूर्व अधृष्ट जिसको कहते हैं धर्माधर्म इत्यादि उससे फिर फल हो जाएगा अभी सिद्धांत कहता है कि आप क्यों ऐसा कहते हैं याग है तो अपूर्व बना देगा वो तो कोई चक्षु से दिखता नहीं याग हम किए और उसे हमारा धर्म हो गया और वो धर्म हमको स्वर्ग दे देगा ऐसा तो कुछ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो मीमांसा को कहता है निर्दोष वाक्याधिगतवाद इत्य निर्दोष हम यद वाक्यम वेद वाक्यम वेद वाक्य निर्दोष होता है तो निर्दोष वेद वाक्य के द्वारा अधिगत ज्ञात वेद ये बात कहता है तो वेद भगवान अगर कहते हैं तो इसे ये सिद्ध होगा क्योंकि वो अपौरुष वाक्य होने से वो मिथ्या नहीं हो जाएगा ये मीमांसक का मत हुआ आगे सिद्धांत कहता है अगर आप याग में साधनत्व मानने के लिए स्वर्ग का साधन याग है ऐसा सिद्ध करने के लिए आप एक अपूर्व मानते हैं अगर कुछ पदार्थ को आप मानते हैं तभी याग स्वर्ग दे तभी ईश्वर को क्यों नहीं मान लेते हैं हम वो बात कहते हैं कि आप ईश्वर को मान लीजिए उसी से हो जाएगा आप एक अपूर्व कल्पना करते हैं ये तो सिद्धांति कह रहा है श्रुत साधनत्व तो सिद्धि अन्यथा अनुपत्तिया किमित ईश्वर एवं न ईष्यते तत्र याग में जो साधनत्व तो, स्वर्ग का साधनत्व तो वेद में श्रुत सुनाया गया वो अन्यथा अनुपत्त्या ईश्वर क्यों स्वीकार नहीं कर लेते अर्थात ईश्वर है तो याग करने से वो फल दे देगा कहीं कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है अगर वो मालिक का जो मुंशी होता है अगर वो देखा है वो मालिक को कह देगा कह देगा हाँ ये कार्य किया है तो फल मिल जाएगा तो कोई चेतन पदार्थ को अगर स्वीकार करेंगे ये संभव हो जाएगा क्यों ईश्वर को स्वीकार नहीं कर लेते हैं ऐसे सिद्धांत कहने से पूर्व करता है भाष्य में न ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्थित चेत ईश्वर का अस्तित्व में कोई अन्य प्रमाण नहीं है प्रमाणांतर अर्थात सिद्धांति भी अर्थापति प्रमाण दिखा रहा है ईश्वर को नहीं मानेंगे तो याग कर्म फल नहीं दे पाएगा तो इसलिए याग स्वर्ग का साधन बनने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा ये तो एक प्रमाण है अर्थापति प्रमाण इस प्रमाण को छोड़कर इसको लेकर के तो विवाद हो रहा है अभी ये मीमांस का वाक्य ना ना ना सिद्धांति का वाक्य केवल टीका में दे दिया <khym> तो, क्योंकि सिद्धांति क्या है है। कहता है कि ईश्वर को मानी है इसलिए मीमांसा को कहता है कि न से ईश्वर अस्तित्व प्रमाण अंतरम अस्थित सिद्धांत ईश्वर को मानी है मीमांसा कहता है ईश्वर को क्यों मानेंगे कोई प्रमाण है क्या ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम नास्तिक प्रमाणांतरम अर्थात एक प्रमाण तो अर्थापति उससे कोई भिन्न प्रमाण नहीं है और अर्थापति अगर प्रमाण देगा मीमांस कहते हमारे पक्ष में अर्थापति है अपूर्व को मान लीजिए आप अर्थापति देते हैं ईश्वर को मान लीजिए तो क्यों मानेंगे ईश्वर को <laughs> तो है ये मीमांस को कि ईश्वर को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है टीका में अर्थापतिर ईश्वरास्तित्व प्रमाणम अन्यथा उपपन्नता अभी मीमांसा कहता है आप ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अर्थापति प्रमाण देते हैं अर्थापति अर्थात ईश्वरम बिना कर्म फलदातुम न शकते तो कर्म का फल नहीं हो पाता है इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा ये अर्थापति प्रमाण कहेंगे अन्यथा अनुपत्ति तो अभी मीमांसा कहता है कि ये जो अर्थपति आप कहते हैं कर्म फल नहीं दे पाएगा इसलिए ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर क्यों ईश्वर के बिना अन्य कोई पदार्थ को मान लेंगे जिससे कर्म का फल हो जाएगा इसलिए ईश्वर को ही मानना पड़ेगा ये आप निश्चय नहीं कह पाएंगे नर्थापति ईश्वर अस्तित्व प्रमाण अर्थापति में एक बाधक है कि अन्यथापि उपन्न अगर अन्य उपाय से हो जाएगा आप कहेंगे कि अगर राम जी नहीं आएंगे तो ये कार्य नहीं हो पाएगा कहेंगे क्यों ऐसे राम जी से काम हो जाएगा तो ये राम जी को लिए क्यों चाहिए तो इसको कहते हैं कि अन्यथा अपी उपपन्न अगर दूसरे से कार्य हो जाता है फिर यही चाहिए इस प्रकार की नहीं होगा इसको कहते हैं अन्यथाअपि उपन्न अन्य उपाय से भी ये संभव है नस्थि मीमांस को कहा था कि अन्य उपाय से था तो अपूर्व के द्वारा हो जाएगा फलन कर्म अपूर्व बना देगा अपूर्व ईश्वर को मिल जाएगा इसलिए ईश्वर को मानने का आवश्यक नहीं है और न चाह मानांतरम ये अर्थापति को छोड़कर के अन्य कोई प्रमाण तो नहीं है और अर्थापति के लिए अन्यथा उपपत्ति आ गया अन्य उपाय से हो जाएगा संभव तद विषय श्रुति आदर अभी सिद्धांति कहेगा ईश्वर का अस्तित्व को कहने के लिए कितने श्रुति है यह सर्वज्ञ सर्ववेद यस्य ज्ञान अयम इस प्रकार के सब कहा जाता है तद तो विषय श्रुत्या सिद्धांत कहते हैं ईश्वर को कहने के लिए श्रुति है मीमांस को कहता है अर्थवाद अर्थवाद अर्थात ये श्रुति केवल स्तुति करता है ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है जैसे अर्थवाद कहा जाता है आदित्यो युप यजमान प्रस्तर कर्म करने का समय प्रस्तर प्रस्तर था धर्म मुस्टि जहाँ बेदी बनाएंगे वो जगह को साफ करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि सिक्का वाला झाड़ू लेगी और उसको साफ कर दिए उसके लिए कुश का बनाना पड़ेगा इतना मोटा एक बनाते हैं बना करके फिर वेदी जहां बनाएंगे वो जगह को साफ करेंगे झाड़ू मारेंगे उसको वो जो गर्भ मुष्टि बनाते हैं उसको प्रस्तर कहते हैं और मंत्र है कि यजमान प्रस्तर भाई आप यजमान को झाड़ू होना दे कहते हैं तात्पर्य हुआ नहीं है जैसे कर्मों के लिए यजमान आवश्यक है यजमान नहीं होने से कर्म हो जाएगा इसी प्रकार की गर्भमुष्टि भी आवश्यक है नहीं तो हम क्या करेंगे तो वस्त्रम भी न सूत्र कर देते ना जहां वस्त्र देना है अगर वस्त्र नहीं लाए भूल गए तो क्या करेंगे क्योंकि जो ऐसा होता है ना धागा उसको निकाल दो और चार फेरा करके लगा दो ये हो गया कहते इस प्रकार के नहीं होना चाहिए अर्थात तो वो दर्भमुष्टि भी उतने महत्वपूर्ण है जितने यजमान है किन्तु साक्षात वाक्य का अर्थ क्या होता है कहते यजमान प्रस्तर तो इसको कहा जाता कि अर्थवाद वाक्य अर्थात तो शब्द से जो अर्थ पता चलता है यह वास्तव अर्थ वो नहीं है वास्तव अर्थ तो है कि गर्भ उतना महत्वपूर्ण है इसी प्रकार के आदित्य वुपह कहते हैं कर्म करने से पहले जो क्रतु होते हैं विशेष याद होते हैं होने से पहले ऐसे स्तंभों स्तंभ स्थापन करते हैं खम्भ गाड़ते हैं उसको कहा जाता है युप तो पशु कर्म होता है तो उसमें पशु को बांधते हैं अथवा अन्य कर्म होता है तो उसमें वस्त्र आवरण करते हैं विशेष उसमें उपयोग है अभी वहां कहा जाता है कि ये जो यूप जो खम्भ लगाए हैं वो आदित्य है तो आदित्य कहाँ है और युप कहाँ है इसको कहते हैं अर्थवाद अर्थात और युप की स्तुति किया जा रहा है वास्तव घटना ऐसे नहीं है किन्तु वाक्य कहा जाता है तो इसको कह देते हैं प्रशंसा स्तुति किया जाता है अर्थवाद इसी प्रकार की मीमांसा का कहता है ये जो ईश्वर कहने वाले वाक्य है वेद में ये सब ऐसे ही स्तुति किया जाता है क्यों कहते हैं अगर यजमान में थोड़ा आलस्य प्रमाद है उसको कह देंगे कि ईश्वर तो कितना खुश हो जाएगा इसी प्रकार की ये सब यजमान का स्तुति परक वाक्य है ये सब अर्थवाद वाक्य है अर्थवादत्व यहाँ टिप्पणी संख्या नौ अच्छा नौ नव टिप्पणी देखे कर्मणाम एवं फलदात्रित्वेन राजा ईश्वर तुल्य ईश्वरत्वेन स्तुति पर राजा को ईश्वर कह देते हैं वो स्तुति होता है राजा ईश्वर होता है किंतु उसको ईश्वर कहते हैं इसी प्रकार की यहाँ ये स्तुति ही किया जाता है जो वेद में जो सब ईश्वर पर बाकी आए हैं वो सब स्तुति ही है ये मीमांसा को कहे जाए कि ईश्वर पर का वाक्य ये सब अर्थवाद ही है न अपूर्व द्वारे न सूतनिर्वाह अभी सिद्धांति कह रहे हैं मीमांसक कहता है अपूर्व के द्वारा याग स्वर्ग दे देगा और सिद्धांति क्या कहता है याग कैसे स्वर्ग देगा ईश्वर के द्वारा ये दोनों में अभी विवाद चल रहा है और सिद्धांत मीमांस मीमांसकों को कहता है अपूर्व द्वारा न श्रुत निर्वाह न कल्पनीय श्रुत निर्वाह श्रुत से निर्वाह श्रुत हुआ याग में स्वर्ग साधनत्व ये अपूर्व के द्वारा नहीं हो पाएगा इसके लिए अभी तर्क देता है सिद्धांती। मूल बात हो गया कि अपूर्व स्वर्ग नहीं दे पाएगा ईश्वर के बिना। सिद्धांतिका ये तात्पर्य है न कल्पनीय यद व्यवहित फल कर्म तैतन्य प्रयुक्त इति दृष्टाया व्याप्ते हानि प्रसंगात अतः सुत साधन तो सिद्ध अन्यथान अनुप अनुपत्तिया ईश्वर फलदाता कल्पनीय सिद्धांत करता है यद व्यवहित फलम कर्म समाज कैसे कहेंगे यसे कर्म जो कर्म व्यवहित फल देने वाला है सभी कर्म व्यवहित फल देने वाला नहीं है कुछ तो तत्काल दे देंगे जो व्यवहित फल कर्म होता है वो चैतन्य प्रयुक्त फलम चैतन्येन न प्रयुक्तम फलम जो कर्म बाद में फल देने वाला होता है वहां कोई चेतन पदार्थ रहना है जो कि फल देगा फल इति दृष्टा या व्याप्ते हानि प्रसंगत तो सिद्धांत कहता है कि ये व्याप्ति देखा गया है बाद में फल देने वाला जो कर्म होता है वहां कोई चेतन होता है फल देने के लिए अगर आप कहेंगे कि कर्म अपूर्व बना करके बाद में फल दे देगा ये जो लौकिक व्याप्ति है लोक में प्रसिद्ध है ये व्याप्ति का हानि हो जाएगा बाद हो जाएगा अतः तो इसलिए क्या करना है श्रुत साधनत्व सिद्धि अनुपत्या श्रुत साधनत्व कश्य कर्मण है अन्यथा अनुपत्या अर्थात तो याग स्वर्ग का साधन नहीं हो पाएगा इसलिए आपको ईश्वर इस फलदाता कल्पनीय ईश्वर होना चाहिए जो कर्म का फल देगा इतिहा सिद्धांति कहता है भाष्य में न दृष्ट न्याय हान अनुपपत्ते है दृष्ट न्याय व्यवहित फल कर्म है तो कोई चेतन होना पड़ेगा जो फल देगा ये जो दृष्ट न्याय है इसका हान हान अर्थात त्याग त्याग अनुपपत्ते असंभव आप ये दृष्ट न्याय का त्याग नहीं कर पाएंगे ये हो गया संग्रह वाक्य संग्रह वाक्य कौन सा हो गया, गया। न्याय हान अनुपत्य है अनुपत्य का तो असंभव दृष्ट न्याय का हान असंभव है ये नहीं हो सकता है ये संग्रह वाक्य का स्वयं भाषाकार विवरण कर रहे हैं क्रिया ही द्विविधा दृष्ट फला दृष्ट फला क्रिया दो प्रकार के होता है एक दृष्ट फल और एक अध अभी दृष्ट फला द्विविधा अनंतर फला आगामी फला अनंतर फल अर्थात अव्यवहित अनंतर भोजन करते हैं तो फल जाकर के निद्रा हो जाने के बाद होगा तो ये कहते हैं अनंतर फल अनंतर अर्थात अव्यवहित अविद्य मानव अंतरम अंतरम व्यवधानम जिसमें व्यवधान नहीं है भोजन करेंगे तो तत्काल तृप्ति होगी तो दृष्ट फल भी दो प्रकार की एक हो गया अनंतर फला सद्य फला अनंत था सद्य और एक हो गया आगामी फला आगामी फलहित फल होगा और ये जो अनंतर फला हुआ अनंतर फला का क्या अर्थ हुआ अव्यवहित तत्काल फल मिलेगा गति भूजी लक्षण गति गमन करेंगे गमन करेंगे तो लक्ष्य पहुंचेंगे तो ये तत्काल फल होगा भूजी भोजन करेंगे तो ये तृप्ति होगी तत्काल ये हो गया अनंतर फला और कालांतर फला कालांतर फला कालांतर फला है शब्द आगामी फला कृषि सेवा आदि लक्षण अगर कृषि करेंगे जिस समय बीज डालेगा कहेंगे अभी फल मिल जाना चाहिए ऐसे होगा सेवा सेवा का फल तो, तो महीना भर कार्य करेंगे अगले महीने एक तारीख को मिलेगा तो ये सेवा का फल ये सब आगामी फल कालांतर में बाद में मिलेगा तथा नंतर फला फलाप अनंतर फला जो होते हैं, अनंतर फला जो सद्य फल देने वाले हो गया फलाप वर्गीणी एवं फलापवर्गी अर्थात फल दे करके वो नाश हो गया ठीक है मैंने दिया पूर्व पृष्ठांति देखिए। फलोदयन अपवर्गो नासो य फलापव वर्गीणी फल उदयन अपवर्ग अपर्ग अर्थात तो निर्वाण नासो जाएगा पूरा हो जाएगा उसका यशा क्रिया यहा स क्रिया जो ये सद्य फल देने वाला क्रिया होते हैं वो तत्काल फल दे दे क्रिया भी पूरा हो गया भोजन कर लिए तृप्ति होगी शुदा निवृति होगी बस क्रिया का भी पूरा हो गया ऐसे जो क्रिया होते हैं है न फलदाता राम पृथक ऐसे जो क्रिया है और भिन्न फलदाता को अपेक्षा नहीं करेगा भोजन आपने किया और वहाँ कोई चाहिए जो पंगज चलाने वाला वो आपको तृप्ति करवाएगा जो भोजन कराएगा उसी उस उसका तो आवश्यकता है किंतु उसको छोड़कर के अन्य कोई फल देने वाला पृथक फलदाता रंग न अपेक्षिते इसलिए चार नंबर टिप्पणी कहते हैं पृथक कर्तु हो सका पृथक कर्ता को छोड़कर के भिन्न फलदाता नहीं चाहिए जो भोजन करेगा उसको तृप्ति हो जाएगा कोई दूसरे व्यक्ति वहां आवश्यक नहीं है तृप्ति कराने के लिए जो ये सद्य फल देने वाले होते हैं जो गमन करता है चलता है उसी को प्राप्त हो जाएगा लक्ष्य तो इसलिए कोई दूसरा आकर के उसके लक्ष्य में पहुंचा देगा ऐसे आवश्यक नहीं है जो गमन करता है वो हाँ जो गमन नहीं करता है उसके लिए दूसरा प्रेरणादायक आवश्यकता आवश्यक होंगी अच्छा और ये जो सद्य फल कर्म हो गया कहते हैं उत्पन्न प्रध्वंसिनी तीन ना न ये आगे का हाँ आगे का तत्र अनंतर फल ये हो गया फर्गी फर्गिणी और तो फल पाकांत तो कह देते हैं फल दे दिया था क्रिया पूरा हो गया और कालांतर फल तू उत्पन्न प्रध्वंसिनी जो कालांतर बाद में फल देने वाले होंगे वो कर्म उत्पन्न होगा और कर्म नाश हो जाएगा किन्तु फल बाद में मिलेगा उसके लिए क्या दृष्टान्त तो दिया था कृषि सेवादी ये तो जिस समय में बीज वपन्न करेगा अथवा भूमिकर्षण करेगा अलांगल लेकर के तो वो कर्म उसी समय में पूरा हो गया किंतु ये अनाज मिल जाएगा उस समय में नहीं मिलेगा कालांतर फल कर्म तो उत्पन्न होकर के नाश हो जाएगा किंतु फल बाद, बाद में मिलेगा ठीक है मैं उत्पन्न प्रध्वंसिनी उत्पन्ना सती फलम अदत्व प्रध्वंसते तत तथा फलदाता कालांतरे अपेक्षत प्रध्वसी हाँ ये प्रतीक होना चाहिए तो फिर उसके आगे हाँ उसके आगे तो विराम रहेगा ये प्रतीक होगा ठीक है तो उत्पन्न प्रध्वंसिनी उत्पन्न सती उत्पन्न हो जाने पर वो क्रिया जैसे भूमिकर्षण हुआ बीज उत्पन्न हुआ फलम अदत्व फल हो गया सस्य प्राप्ति वो उसको नहीं दे करके क्रिया तो पूरा हो गया तत उसे क्या सिद्ध होता है तत्र फलदाता कालांतरे अपेक्ष कालांतर में फल देने के लिए कोई एक फलदाता चाहिए अभी तो फल नहीं मिला कोई एक होना चाहिए जो देखा कर्म को और बाद में फल मिलेगा भाष्य में आत्म से अधीनम ही कृषि सेवादे फल य उभय उभय न्याय व्यतिरेक स्वतंत्रम कर्म फलम दृष्टम आत्म फल दृष्ट आत्मसम आत्मना जो सव्य है जैसे हम किसी की सेवा करते हैं हमको फल उनसे मिलेगा तो कहते आत्मना यह सै अपने द्वारा जो सेव्य हुए वो सै का अधिन ही फल तो इसलिए हम अगर कृषि करते हैं तो इंद्र भगवान का पूजा करते हैं ये जो रक्षाबंधन होता है उस दिन इंद्र भगवान का पूजा करते हैं ये तो भगवान जो किए थे उसी दिन किए थे पता नहीं होगा तो गोवर्धन पूजा के अच्छा तो हम तो ये इस दिन होता था रक्षाबंधन के दिन इंद्र देवता का भी पूजा होता था अच्छा आत्मना सेव्य तस् अधीनम तदीनम कृषि सेवा सेवादेह फलम कृषि और सेवा ये सब का फल सेव्य के अधीन होता है यत ये बात हो गया अर्थात जो सद्य हुआ वो तो कर्म से फल मिल जाएगा किंतु जो कालांतर में फल देने वाला है वो तो कोई दूसरा सद्य है जिसका अधिन ये फल मिलेगा यत क्योंकि ऐसा है इसलिए न च उभय न्याय व्यतिरेकेण स्वतंत्र कर्म तत्व व फलम दृष्टम दोनों न्याय दो न्याय क्या हो गया एक हो गया जो सद्य फल देने वाला होगा वो तो फलाप वर्गी अर्थात तो फल दे करके कर्म नाश हो गया कुछ उसका बचा नहीं भोजन किए तो तृप्ति हो गई तृप्ति हो गई तो भोजन क्रिया पूरा हो गया अब भोजन क्रिया और बच जाएगा आगे फिर और तृप्ति देने के लिए वो नहीं रहेगा ये एक न्याय हुआ दूसरा हो गया जो उत्पन्न प्रध्वंसिनी वाला हुआ वो कालांतर में फल देगा इसलिए कोई चेतना चाहिए जो कि जानता है कर्मों को और फल देगा ये दो न्याय हुआ ये दोनों न्याय को निरादर करके आप कह देंगे कि कर्म स्वतंत्र फल दे देगा ऐसा ये संभव नहीं है सद्य फल है तो कर्म भी नाश हो जाएगा फल मिल जाएगा अनंतर फल है तो कोई चेतना चाहिए न चाह उभय न्याय व्यतिरिक दो न्याय ये हो गया एक सद्य फलों के लिए क्या आगामी फलों के लिए सद्य फलों के लिए हो गया फलाप वर्गीणी क्रिया हो गई और कालांतरों के लिए उत्पन्न प्रध्वंशिनी ये दोनों न्याय ये दोनों न्याय को निरादर करके आप कहेंगे तो कि कर्म स्वतंत्र है फल दे देगा शास्त्र कहता है इसलिए ये संभव नहीं है तथाच कर्म फल प्राप्त हो न दृष्ट न्याय हानम उप कर्म अपना फल देने में दृष्ट न्याय का हानि आप नहीं कर पाएंगे जो संग्रह वाक्य कहा था अभी उसको प्रमाण कर दिया गया कोई चेतन पदार्थ चाहिए जो कि कालांतर और क्रिया का फल देगा टीका में न उससे ऊपर में यागादि फलम अच्छा द्वितीय पंक्ति से यागा फलम कर्माद्यवहित फलत्वात् सेवा यागादि कर्मादि अभिज्ञेन फलत्वात् तो ये ये कौन कहेगा यागादि फल कर्म इत्यादि को जानने वाला कोई चेतन के द्वारा दिया जाना चाहिए दिया तो वो ही तो फलो तो सिद्धांत कहता है तो यागादि का जो फल है वो कर्मों को जानने वाला कर्मादि आदि कहने से करता यह करता है यह कर्म किया है नहीं तो कर्म करेगा कोई दूसरा और फल मिल जाएगा कि तीसरा को इस प्रकार नहीं है कर्मादि अभिज्ञेन दियमान जो जानता है कर्मों को क्या कर्म किया कौन करता है उसको जो जानता है उसी के द्वारा फल दिया जाएगा हेतु देते हैं व्यवहित फलत्वात सेवा फलवत दृष्टांत तो क्या हो गया सेवा फल उसमें हेतु रह जाएगा व्यवहित फलत्व रहेगा और साध्य कर्मादि अभिज्ञ न दीयमान रहेगा रहने से यागादि फल में व्यवहित फलत्व तो रहेगा रहने से वहां भी कोई अभिज्ञ है जिसके द्वारा फल दिया जाएगा ये स्वीकार करना पड़ेगा भाष्य में तस्मा छांते यागादि कर्मणी नित्यः कर्तृ कर्म फल ईश्वरः सेव्यादि व्यादिव यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते विराम है यहाँ देखिये तो यहां विराम किया गया सर अच्छा तस्मात् यागादि कर्मणि याग कर्म, कर्म कर दिया कर्म पूरा हो गया शांत अर्थात कर्म पूरा हो गया नित्य कर्तृ कर्म फल विभाग्य विराम है ना उपपद्यते के आगे विराम कर देंगे क्योंकि आगे थोड़ा वाक्यर्थ अलग होता है तस्मात्ते यागादि कर्मणि जब यागादि कर्म पूरा हो गया नित्य कर्तिकर्म फल विभागव्य नित्य भी है वो कर्तिकर्म फल विभाग वो जानने वाला भी होना चाहिए तो कर्ता कौन है क्या कर्म किया है इस कर्ता मतलब इस कर्म का क्या फल होना चाहिए ऐसे जो जानता है वो कौन होगा ईश्वर होगा सेव्याधिवत जैसे लोक में कोई किसी का सेवा करता है तो सेव्य जानता है ये व्यक्ति कितना सेवा किया उसी अनुसार फल देता है से व्याधिवत यागा अनुरूप फलदाता उप इसलिए ईश्वर तो फलदाता ये स्वीकार करना पड़ेगा यागादी अनुरूप फल देगा जो कर्म किया है उसी मुताबिक फल देगा हमको जो फल मिल रहा है वो कर्म हमने किया ना ईश्वर से ईश्वर का खाता में कोई गलती हो गई कभी कभी बैंक में भी ऐसा हो जाता है आजकल पता नहीं सब कंप्यूटर आ गया सब थोड़ा अच्छा हो गया होगा तो पहले पहले कभी ऐसा होता था फलदाता कोई ना कोई ईश्वर ये फलदाता ये मानना पड़ेगा कर्ता कर्म ये कर्म का फल ये सबको जानने वाला कोई होना चाहिए ठीक है मैं? अभी पूर्व पक्ष अपना बात कहता है ननु नीवस्तावत स्वउपभोगनता त्यापी ईश्वर फलदान छेदिष्य तरी नियंतु स्व्यतिरिक्त निदेश अपि ईश्वर ये अन्यता के पांच पांच, पांच नव टिप्पणी है अच्छा जीव शब्द तो प्रथम विचार कहीं आरंभ करते तो कह देते हैं तावत तावत ता प्रथम उपभोग साधन का नियंता सो so, उपभोग उपभोग का जो साधन उसका नियंत्रण जीव चाहता है हमको आगे स्वर्ग मिले तो उपभोग हो गया उसका स्वर्ग और स्वर्ग का साधन हो जाएगा जो याग और याग से बनेगा अदृष्ट तो जीव अपना उपभोग साधन अर्थात अदृष्ट अदृष्ट का नियंत्रण उपभोग का साधन अर्थात जैसे कोई चाहता है हमको ये पदार्थ मिल जाए ये पदार्थ अगर मिल जाएगा कहेंगे इसके लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा तो ये उपभोग करने के लिए जो सब उपकरण चाहिए वो सब साधनों से ग्रहण हो जाएंगे अदृश्य हो जाएगा, जाएगा अथवा अन्य कोई पदार्थ भी हो जीव ही अपना उपभोग साधनों का नियमता है सिद्धांत क्या कह रहा था कि ईश्वर आपको दिलाएगा पूर्व पक्षी कहता है नहीं जीव ही अपना नियामक बन जाएगा अच्छा ठीक है और पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर आप कहेंगे कि जीव का भी ये साधन को देने वाला और एक ईश्वर होगा जीव अपना जो साधना चाहता है मतलब उपभोग चाहता है वो उसका नियमता है अर्थात वो जाएगा बाजार तक जाएगा पदार्थ लाएगा भोग करेगा ये सब करेगा और आप भी कहते हैं कि और एक ईश्वर भी चाहिए वो क्या करेगा कहेंगे नियमन करेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? हम चाहने पर बाजार जाने पर भी रास्ते में कुछ कठिनाई हो जाएगा वापस आ जाना पड़ेगा ईश्वर की इच्छा है तब तो वो कार्य हो पाएगा अगर आप ईश्वर फलदाने फल नियमता से दृश्यते यहाँ तो स्वर्ग का बात चल रहा था जीव अदृष्ट बनाएगा कर्म करके और उससे फल सीधा नहीं हो जाएगा आप कहते हैं कि और एक ईश्वर को भी मानना पड़ेगा अर्थात जीव भी एक नियामक हुआ अदृष्ट बनाएगा और उतना ही नहीं हुआ और एक जीव का भी और एक ईश्वर फलदान फल दे करके और एक नियामक बनेगा अभी जीव एक नियामक जीव का नियामक फिर ईश्वर हो गया तो होने से चेत ईश्वतें तरी अभी क्या हुआ जो नियंता हुआ वो स्व व्यतिरिक्त नियमित्व आप स्वीकार कर लिए जीव अपना अदृष्ट का नियंता है और अभी जीव अपना अदृष्ट कौन बनाया जीव बनाया किंतु वो फल देने के लिए ईश्वर चाहिए किंतु जीव बनाए अदृष्ट बनाए तभी जीव एक नियंता हुआ और जीव जो नियंता हुआ वो स्व अतिरिक्त नियम्य हो गया जीव नियंत्रता हुआ जीव अतिरिक्त नियमक को फिर कौन आ गया ईश्वर और जीव ईश्वर के द्वारा नियम्य हो गया तभी नियम क्या बन गया व्याप्ति यह नियंत्र स स्व्यतिरिक्त नियम्य ये व्याप्ति हो जाएगी जो भी नियामक होगा वो अपने से भिन्नों के द्वारा नियमित होगा रह जाएगा ये लोक में भी देखा जाता है रास्ते में जाएंगे कहते हैं ट्राफिक पुलिस नियामक हैं। तो ट्रैफिक है। तो पुलिस का भी नियम बनाने वाला कोई नियम बनाने वाले होंगे वो लोग नियम बनाते हैं वो उसका नियामक हो गया उस नियामक का भी और एक नियामक होगा इस प्रकार की लोक में जैसा होता है तो अभी आपका व्याप्ति हो गया जो नियंता होगा वो स्व व्यतिरिक्त नियम्य ऐसे होने से अभी ईश्वर नियंत्र है ईश्वर को भी स्व व्यतिरिक्त नियम्य होना पड़ेगा ईश्वर श्या अन्य नियंत्र प्रसजिए ईश्वर का भी अन्य कोई नियामक को मानना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर में भी नियंत्रित्व है जो नियमता होगा वो सो अतिरिक्त नियम्य हो जाएगा तो ईश्वर को भी अन्य कोई ईश्वर फिर मानना पड़ेगा अतः अनवस्था प्रसंग बाधितम अनुमानम सिद्धांति ने जो अनुमान दे दिया पूर्व पक्ष कहता है कि वो अनुमान अनवस्था से बाधित हो जाएगा अर्थात तो ईश्वर को भी नियमन करने वाला और एक मानना पड़ेगा तो ये दोष दिखाने से सिद्धांति भाष्य में उतर देता है स आत्मभूत वो सभी का आत्मभूत है अर्थात सभी का स्वरूप सभी का अंदर वही है इसलिए इसको और नियमन करने का अन्य आवश्यक नहीं है टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है अभी आप मान लिए कि ईश्वर का और कोई नियंता नहीं है चलो ये तो मान लिया पूर्व पक्ष किंतु एक हो गया जीव और दूसरा हो गया ईश्वर ये दोनों अभी इसमें नियम्य कौन है जीव नियामक अभी दो आगे तो इसमें भेद हो गया कि जीव हो गया कि ईश्वर हो गया ये दो से पूर्व पक्ष दिखाने से सिद्धांति उत्तर देता है टीका में कल्पित भेद मात्रेण नियम्य नियामक भाव उपपत्तेर न तात्विक भेदावकाश जीव और ईश्वर का बीच में जो है जीव हो गया नियम्य ईश्वर हो गया नियामक तस्य ताव भाव तो, तो कह देंगे नियमत्व नियामक ये जो भाव आ गया ये कल्पित भेद मात्र न जीव अज्ञान अविद्याग्रस्त हो करके अपने को जीव मानता है नियम्य मानता है ये केवल कल्पित है अविद्या से कल्पना करता है कि मैं नियम्य हूँ मैं जीव हूँ वह ईश्वर है मेरा नियामक है ऐसा केवल कल्पना करता है न तात्विक भेद अवकाश वास्तव जीव ईश्वर में तो कोई भेद नहीं है अगर तात्विक भेद वत्वे अगर कहेंगे कि वास्तव भेद जीव ईश्वर में हो जाएगा तो आदि प्रसंगस तो जीव अगर तात्विक भेद हो जाएगा ईश्वर से तो अभी जीव का फिर उत्पत्ति मानना पड़ेगा तो घटाधिपत कार्यत्व जीव भी कार्य हो जाएगा जो कार्य होगा तो फिर विनाशी होगा जीव विनाशी हो जाएगा तत्व अतिरिक्त नियमित्व व्याप्ति अभा तो, तो अतिरिक्त नियमित्व व्याप्ति अभावात न अनावस्था अतिरिक्त नियमित्व व्याप्ति अभाव पूर्व पक्षे व्याप्ति दिखाई दिया था जो नियमता है वो अतिरिक्त के द्वारा नियम्य होगा ये जो व्याप्ति दिखाया था सिद्धांत कह रहा है कि अतिरिक्त नियमित्व व्याप्ति नहीं बनेगा क्योंकि ईश्वर को अतिरिक्त कोई नियामक होने का आवश्यक नहीं है नहीं होने से न अनावस्था प्रसंग क्योंकि सात नंबर तास्तिक सात नंबर ये लंबा चूड़ा है अच्छा और, और है तुछे त्रैक्ष्ण। तुछे त्रैक्ष्ण। तुछे अच्छा तुष्यतु तो दुर्जन इति न्याय न घटा दिन हम अच्छा रुकी ये चलिए क्योंकि हम देखा नहीं है टिप्पणी का तुष्य तु दुर्जन इति न्याय न तुष्यतु दुर्जन न्याय कहते है जब विवाद होता है कहते आदमी ऐसा है कि समझता नहीं है वही वही बात तो कहता है वो कितना गहराई में है जानने के लिए कहते हैं ठीक है अगर मान भी लेके आप जो कहते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं इसको कहते हैं तुष्य तो दुर्जोन घटा दिनम तात्विक भेद अभ्युपगम्य आह वास्तविक ये जो घटापटा इसे जो होते है कहीं तात्विक भेद वास्तव भेद कहीं नहीं है कल्पित तो पदार्थ में क्या भेद कहेंगे ये रज्जु में एक आदमी सर्प देखता है दूसरा आदमी माला देखता है और हम कहेंगे कि ये सर्प और माला ये दोनों अलग पदार्थ हो गए कहते दोनों तो वहाँ कल्पित है पदार्थ है नहीं तो क्या वास्तव भेद है घटा दिनम तात्विक भेद अभ्युपगम्य अह वास्तव में तो कोई भेद नहीं है अगर वो भी तो भी कहते हैं तात्विक भेद इति न कल्पित भेदवतोर नियम अनुपत्तिर अदर्शनाथ संक्य पूर्व पक्ष कहेगा जहाँ कल्पित भेद रहेगा वहाँ नियमित इत्यादि सब नहीं दिखता है सिद्धांती कह दिया कि जीव ईश्वर में नियम नियामक क्यों हो जाएगा कहते हैं कल्पित भेद मान तो कहता है कि जहाँ कल्पित भेद दिखता है वहाँ कोई नियम नियामक को नहीं हो जाते हैं। दोनों तो कल्पित है ऐसा कल्पित भेद नियमित अनुपतिशील और नियमित्वादी अनुपपत्ति क्यूँ अदर्शनाथ ऐसा ही पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहता है कि इतने संख्या की दर्शनात सिद्धांत कहता है कि देखिए बिंब और प्रतिबिंब तो यहाँ प्रतिबिंब जो है कोई वास्तव पदार्थ है नहीं है तो भी बिंब और प्रतिबिंब में नियामक नियम भाव रहेगा बिंब अगर थोड़ा हट जाएगा दर्पण तो के सामने हम खड़े हैं थोड़ा हट गया अब प्रतिबिंब क्या ऐसे ही रहेगा वो भी थोड़ा हटेगा तो वास्तव होने का जरूरत नहीं बिंब नियामक बन जाएगा एवं अपि कल्पित भेदवत नियम्य तुम ईश्वर से दुर्बारम अगर कल्पित भेद को लेकर के जीव ईश्वर में नियम्य नियामक भाव कहेंगे तो कल्पित भेद को लेकर के ईश्वर भी फिर नियम्य बन जाएगा उसका और ही नियामक आ जाएगा ऐसे पूर्व कहने से सिद्धांत कहता है कि न ईश्वर नियम ईश्वर व्यतिरिक जीववत् सिद्धांत कहता है ईश्वर नियम न क्यों कहते हैं ईश्वरत्व व्यतिर जीववत् ये जीववत का व्यतिरक दृष्टान अच्छा कहा से नहीं है ये तो है पाठ हमारा अच्छा अच्छा तो कहाँ कहा तक है यहाँ तक है अच्छा ईश्वरत्व अच्छा, अच्छा उसका नीचे आगे पंक्ति में रह गया ईश्वरत्व नूपत्ती अच्छा ये पूरा एक पंक्ति छूट गया अच्छा तो ठीक है ये तो लंबा चौड़ा है अभी लिखना ये कठिन होगा ठीक है जिनको चाहिए तो भेज देंगे हमको लिख करके ईश्वर नियम्य नहीं है क्योंकि ईश्वरत्व ईश्वरत्वाद व्यतिरिका जीवव जैसे जीव ये नियम्य नियम्य होने से जीव न ईश्वर नियम्य न जहा नियमित्व तो अभाव का अभाव रहेगा अर्थात नियम्य तो, तो रहेगा वहाँ ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा दृष्टांत दे दिया जीव को तो जीव है तो उसमें नियम तो अभाव नहीं रहेगा नियम तो अभाव का अभाव रहेगा जीवन नियम्य होता है तो जहाँ नियम्य रहेगा तो वहाँ ईश्वर तो भी नहीं रहेगा ये भित्रे का दृष्टांत तो हो गया नियम्यत्व आगे पाठ है नियम्यत्व सामान्यावानुमान पूर्वानुमान से सत प्रतिपक्ष सामान्य ये ईश्वर में नहीं रहेगा तो सिद्धांत ये जो अनुमान दे दिया कहता है कि ईश्वर में नियमित तो, तो सामान्य नहीं रहेगा इसलिए पुरोपक्ष का जो अनुमान वो हो वो सत्प्रतिपक्ष हो गया वो ठीक नहीं है तो नियम च ईश्वर तो अनुपत्ति अगर जो नियम्य होगा उसको ईश्वर नहीं कहा जाएगा तो अनुपत्तिर अत्र अनुकूल तर्क तत तर्क रहता पूर्वस्मात्वम इसलिए पूर्व का जो अनुमान है जो अनियम्य होगा स्व व्यतिरिक्त नियम जो नियामक होगा वो स्व व्यतिरिक्त नियम होगा ये अनुमान पूर्व पक्ष का ठीक नहीं है ऐसा सिद्धांत कर दिया अच्छा आगे टीका में देखिये राजवत हाँ। राजवत ईश्वर फलदाता चेत तरी निग्रह अनुग्रह कर्तृत्वाद रागादि मानसात अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर को आप फलदाता मानते हैं दृष्टांत देते हैं राजा जैसे राजा फल देता है ईश्वर ऐसे देगा तो राजा के पास निग्रह अनुग्रह का सामर्थ्य भी है निग्रह अर्थात राजा कोई गलत मार्ग में जा रहा है कोई दुष्कर्म करने के जा रहा है उसको रोक सकता है और किसी को अनुग्रह कर सकता है कोई सत्कर्म करता है उसका अनुग्रह भी कर देगा तो ये निग्रह अनुग्रह करके राजा में यह राग द्वेष जैसा हो जाता है तो ईश्वर में भी ऐसा हो जाएगा वास्तविक तो निग्रह अनुग्रह करने वाला राजा का दोष नहीं होता है युधिष्ठ जैसा राजा होते हैं निग्रह अनुग्रह अर्थात तो दुष्मार्ग दुष्कर्म में लिप्त होता है तो निग्रह करना ये राजा का कर्तव्य है नहीं करेगा तो राजा का पाप लगेगा ये प्रजा अगर कुमार्ग में जाएंगे वो पाप राजा को लगेगा तो करना उसका कर्तव्य है किन्तु यहाँ पूर्व तो पूर्व होता है तो निग्रह अनुग्रह कर्तृत्वाद राजा में जैसे राग द्वेष होता है तो ईश्वर में भी ऐसा आ जाएगा भाष्य में सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी ये ईश्वर सर्व क्रिया क्रिया का फल और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात उसके अंदर में जो विचार चलता है ये सभी का वो केवल साक्षी मात्र है वो कोई करता नहीं है राजा तो कर्तवि से करता है किंतु ईश्वर ऐसा नहीं हो तो साक्षी मात्र टीका में आगे यथा लौकिक साक्षी कस्य चय हेतु अन्य पराजय हेतु हे न रागादिमान कथ्यते जैसे लोक में जो साक्षी होता है वो साक्षी देने से किसी का जीत हो जाती है किसी का हार हो जाती है तो होने पर भी वो जो साक्षी है वो रागादिमान नहीं होता है वो तो जैसा देखा ऐसा कहा उसको राग आदि दोष नहीं लगेगा यथोपलब्धि यथा उपलब्धी भाषित्वात जैसे देखा वो ऐसा कहा उसको क्यों दोष लगेगा किसी का जय हो किसी का पराजय हो उससे उसका कोई राग द्वेष नहीं होगा तथा तथा ईश्वर क्रियादि साक्षी रागादिमान न भविष्य ईश्वर भी क्रिया आदि का साक्षी है क्रिया आदि कहने से क्रिया क्रिया का फल उसका जो विचार वो सबका साक्षी है वो राग आदि वाला नहीं होता इसलिए है इसलिए अध्ययन में भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमानता भरता भोक्ता महेश्वर उपद्रष्टा केवल पास में रह के देखेगा अनुमंता आप जाके महाराष्ट्री को कहेंगे महारे श्री मैं तो कल से जा रहा हूँ महारी कहेंगे ठीक है जा, थोड़ा जाओ थोड़ा सात दिन रुक जाओ क्या नहीं बिल्कुल नहीं रुका कल जाऊंगा मार्श्री को ठीक है जाओ अनुमता अनुमंता अर्थात ईश्वर केवल अनुमता वो साक्षी मात्र अनुरूप अदात्र ईश्वर अनुरूप फल नहीं देता है अनुरूप फल देता है हमारा जैसे कर्म ऐसा ही फल देता है और राजा अभी पूर्व पक्ष कहता है राजा निग्रह अनुग्रह करके राग द्वेषादी वाला हो जाता है कहते हैं राजा अति असाधुन दंडयन साधुन परिरक्षण न राग आदिमान कक्ष तो भाव राजा असाधुओं को दंड दे करके साधुओं का रक्षा करके राग नहीं कहा है वो तो उसका कर्तव्य है नहीं करेगा तो राजा को दोष लगेगा ठीक है आज यहाँ तक ओम सनो मित्र म संस्पति चन्नो विष्णु नमो नमे नमस्ते वायु चंद वामे कलतामारिश मादिशं तारी आय आता and